तालाब था हर, हर प्रकार के जीवों, जीवों के लिए उसमें भोजन, भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव पक्षी मछलिया कछुए केकड़े आदि वास करते थे पास में ही एक बगुला रहता था जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उसकी आखे भी कुछ कमजोर थी मछलियाँ पकड़ने, पकड़ने के लिए तो वैसे भी, भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत करना उसे बहुत अखड़ता था।, था और इसीलिए आलस, आलस के कारण प्रायः वह भूखा ही रहता था एक टांग पर खड़ा होकर वो यही सोचता रहता था कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन, भोजन मिलता रहे एक एक दिन, दिन उसे, उसे एक उपाय उपाय सुझा और वह उस, उस उपाय को आजमाने के के लिए के बैठ, बैठ गया। बगुला तालाब किनारे, किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने एक, एक केकड़े ने जब उसे इस तरह आंसू बहाते हुए देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा क्या बात, बात है मामा, मामा आप, आप इस तरह से खड़े खड़े, खड़े आंसू क्यों बहा रहे हो मछलियों का शिकार बारे क्यों, बारे क्यों नहीं कर रहे हो मामा बगुले ने जोर, जोर की हिचकी ली, ली और भर्राए गले, गले से, से बोला से बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार अब मैं इस पाप कार्य को और नहीं करूंगा मेरी आत्मा जाग उठी है तुम तो देख ही रहे हो मैं मछलियों को पकड़ भी नहीं रहा हूँ वो मेरे पास से होकर गुजर जा रही है केकड़ा बोला मामा यदि शिकार नहीं करोगे, करोगे तो, तो खाओगे क्या और कुछ खाओगे नहीं तो मर तो तो नहीं जाओगे बगुले ने एक और हिचकी ली ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है मुझे मालूम हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ पर बारह वर्ष लंबा सूखा पड़ने वाला है बगुली ने केकड़े को बताया कि ये बात उसे त्रिकाल दर्शी महात्मा ने बताई है और जानते हो उस महात्मा की कही गई भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं होती है और, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, है कि, कि अब यहाँ पर, पर कुछ, कुछ भी नहीं रहने, रहने वाला है केकड़े ने जाकर, जाकर सभी जंतुओं को ये बात बताई कि किस, किस तरह से बगुले, बगुले ने बलिदान और भक्ति का मार्ग अपना लिया है और जल्दी ही इस प्रदेश में सूखा पड़ने वाला है उस तालाब के सारे जीव मछलियां कछुए केकड़े बतख सारस आदि सब दौड़े दौड़े बगुले, बगुले के पास आए और बोले भगत मामा अब तुम ही हमें बचाओ, बचाओ का कोई रास्ता बताओ अपनी अकल लड़ाओ वैसे भी तुम तो बड़े, बड़े महाज्ञानी बन गए हो बगुले ने कुछ सोच कर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है वह कभी नहीं सूखता यदि जलाशय के सारे जीव वहां चले जाए तो बचाव हो सकता है अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए बगुला भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। उसने कहा मैं तुम्हें एक एक करके अपनी, अपनी पीठ पर बिठाकर कर, बिठा कर वहाँ तक, तक पहुँचाऊंगा क्योंकि अब मेरा बाकी, बाकी, बाकी का सारा बाकी जीवन दूसरों की सेवा करने, करने में ही गुजरेगा इसलिए तुम सभी, सभी निश्चिंत होकर मेरी पीठ पर बैठकर बैठ उस सुरक्षित जगह तक पहुँच सकते हो सभी जीवों ने गदगद होकर कहा बगुला भगत की जय अब बगुला भगत की पाव बारह हो गई, वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक पटक कर मार डालता और फिर खा जाता कभी मूड हुआ तो भगत जी दो फेरे भी लगा लेते और दो जीवों को चट कर जाते तालाब में धीरे धीरे, धीरे जानवरों की संख्या घटने लग गई। चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों का ढेर पड़ने लगा और भगत जी की सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई खा खा-खाकर वे खूब मोटे ताजे हो गए मुख पर लाली छा गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते देखो देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है भगत यह सुनकर मन ही मन खूब हसता और सोचता देखो ये दुनिया कैसी मूर्ख है कैसे कैसे मूर्ख जीव इस दुनिया में भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी सी चालाकी से काम लिया जाए तो फिर तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है संसार से मूर्ख प्राणियों को कम करने का मौका मिलता है और बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय भी मिल जाता है बहुत दिनों तक ये क्रम चलता रहा एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा मामा तुमने इतने सारे जानवरों को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया लेकिन मेरी बारी तो अभी तक नहीं आई है भगत जी बोले बेटा चल आज तेरा ही नंबर लगाते है आजा मेरी पीठ पे बैठ जा केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया जब वह चट्टान के निकट, निकट पहुंचा, तो, तो वहां उसे हड्डियों का पहाड़ नजर आया जिसे देखते ही, ही केकड़े का माथा ठनका वो हकलाया ये ये ये, ये हड्डियों का ढेर कैसा है मामा? मामा और और ये जलाशय यहां से और कितनी दूर है मामा बगुला भगत खूब ऐसा यहां कोई जलाशय वलाशय नहीं है मैं, एक, मैं एक, एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर कर यहाँ ला कर खाता रहता हूँ और आज आज तेरी बारी है आज तुम तुम है। है। तो तुम मरने ही वाला है केकड़ा सारी बात समझ, समझ गया और सिहर उठा लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने पंचो को आगे बढ़ाकर दुष्ट बगुल की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक कि उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा हुआ सिर लेकर तालाब की तरफ वापस लौटा और बचे हुए जीवों को सच्चाई बताई कि कैसे, कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें अब तक धोखा देता रहा इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की बातों आरोप आंद कर विश्वास, विश्वास नहीं करना, करना चाहिए और मुसीबत में धीरज और बुद्धिमानी, बुद्धिमानी से काम करना, करना चाहिए अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पंच की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी बगुला भगत वाचक स्वर भारती परिमल